हाँ अभी पहले सूत्र लेकर दिखा दो दुह प्रण धातु के क्या क्या सूत्र लगा सूत्र लेकर देखा दुह प्रण धातु से अभी जो तीन दो तीन ने पाठ हुआ क्या सूत्र लगे नए सूत्र सूत्र लेकर देखो वृत्ति दे आधे तो वृत्ति में लिखो नए सूत्र पुस्तक में जो है इतने पुस्तक कौन दुखता है लिखने का ही तो पुस्तक पर नहीं तीन दिन से पाठ चलता है तीन चार सूत्र हुआ अभी नहीं आता है कितने में तेने दिखाया हाथ उठाओ एक, एक क्या नहीं हाँ क्या है नहीं अनुचारी नहीं कितने तीन दिन चलता है पाठ दुह लिया दीह तीन दिन चला तीन चार सूत्र ये प्रमाद ऐसा नहीं करना चाहिए तीन दिने तीन चार सूत्र नहीं होगा तो कैसे पढ़ाई होगी अभी देखो चलेगा क्या क्या, -क्या सूत्र चला बोलो एक सूत्र बोलो क्या नहीं नहीं शाला सल इगोपिट और एक सत्र सत्री अभी देखो बुरी बक्ता यहाँ कार्य सूत्र से हम यहाँ इंतुहन से क्या सूत्र लगे सरित कर्त पैर क्या फले सूत्र से क्या होगा पद होगा तो ये आत्मनिपद तो है क्यों उभयपति कैसे होगा ये तो आत्मनिपद हो गया शेषात कर्तरी कर्तृभिप्राय क्रिया फले आत्मनिपद नहीं तो परिश्रमब्ध हो जाएगा ब्रू धातु से ये सूत्र लगेगा ब्रुवः पंचान आदित आहो ब्रुवह ब्रुवह विदो लट वा से लट की अनुभूति है ब्रू धातु के लटक लट में पंचानम आदो पंचा तिप तस्जी कितने थतने वा आदित आहुह आदित परसमें पदा नाम नल तुश तुश। जो उसकी अनुभूति आती है विदो लटो सूत्र में विद हतु से लट लकार में नल अतुसुष होते हैं ये पांच के स्थान पर नल अतुस उ थल अथुष कितने ये पांच होगा आहो ब्रुव ब्रु का ष्ट ब्रुव आह धातु को आह आदेश हो जाएगा ब्रुवो लटस्तिबादीना पंचा नलादय पंचवाशुर्ुवच्चादेशवा की अनुमृत्ति विकल्प से होगा एक पक्ष में तिप थी शिप ये पांच के स्थान पर आदेश होगा नल अतुस उ थल अथुस और इतने आदेश होगा हो। हो और वाशु पंच आह आदेश पहले ब्रु को आह आदेश होगा और तिप के स्थान पर क्या आदेश होगा नल अ होगा जाएगा तो आ आह अग्रे अ द्वित होगा धातु धातुरण्य भाषा से क्यों नहीं होगा लट लगा रिलेट नहीं है तो आह अगर आ हो जाएगा आह, आह। अतुशाने पर आह बुरु को आह अगर अतु कुछ कार्य नहीं मिल जाएगा क्या बनेगा आह, आह तुह जी में नल अतुस उस आदेश होगा जी को क्या आदेश होगा उस धातु को आदेश क्या होगा आह आह हलनते आह।, आह अगर उस क्या बनेगा आहोह आह। अगर थल आह अगर थल, आह अगर थल। थ आह स्थ झल पर आह को थ हो जाएगा आह आहत पे, झल है थल झल में आएगा थकर झल में आएगा थल पर आह स्थ आह को थ आदेश हो जाएगा अलंत्य परिभाषा से ह के स्थान पर हो जाएगा थकर, आह में ह हो जाएगा अभी क्या स्थिति हुई आगे थ आठ के थकार को खर्चे से तो हो जाएगा तो क्या बनेगा आथ आत हो गया थल उट होगा ना नहीं आधा धातु से क्यों नहीं आधा तो नहीं साधातु है किसो से तीन से साधन हाँ लीट लकार में आधा तो होता है थल किशो तो से हाँ अगर आ अगर क्या प्रत्यय है अथुस क्यारो बनेगा अभी पांच रूप बन गया क्या करो बना बोलो आह और आगे है और पांच जब आदेश नहीं होगा अच्छा देखो आह को आ थ जो हो गया आह स्थ होने के बाद अभी थ पर में है एक सूत्र पहले देखा ब्रुव ईट ब्रुवह परसदे पित ईट सिया ब्रु से पर पित को ईट होगा अभी देखो जो रूप बना था आ बना था किसके स्थान पर आदेश हुआ सिप के स्थान पर जो था आदेश थीत है ना नहीं हलादि हलादे तो अभी ब्रू धातु के स्थान पर आदेश होगा आदेश हुआ, आदेश हुआ। ब्रू धातु के स्थान आहादेश हुआ आत्थ रूप जो बना उसने देखो आत्थ जो रूप बना ब्रू धातु के स्थान पर आहा आदेश हो गया और पर में हलादी पीते ना नहीं तो वहां आह जो आदेश हुआ वो स्थानीय वत्व ना ब्रू धातु है तो भ्रव ईट सूत्र से थ को ईट होना चाहिए ब्रुव ईट समझ में आया ब्रू को आह आदेश हुआ स्थानी क्या है बुरु आदेश हुआ आह स्थानी व आदेश हो न लिद सूत्र से वो आह हो गया स्थानी व्रु तो हो गया अब बुरु होने के बाद पर में क्या है थला दिए झलिए झला दिए और पित है नहीं पित हुआ तो बुरु ईट सूत्र से ईट होना चाहिए होना चाहिए ना चाहिए नहीं निश्चित कैसे थानी बदादेश तो होता है थानी बता होगा अलभित कहाँ ब्रु को आह करना है और शिव को थिप के स्थान पर था हुआ हम्म ये जो आहस्थ सूत्र है ना यदि ब्रु व से ईट करेंगे तो आहस्थ कहाँ लगेगा आह को थ आदेश होगा जल पर रहते कहाँ लगेगा सूत्र आहस्थ से झाल पर है तो अथ बनता है यदि आह के आगे थ को ईट हो जाएगा तो आह स्थ कहाँ लगेगा यह सूत्र आरंभ सामर्थ्याध ब्रुबैट नहीं होता है ध्यान रखना आहस्थ सूत्र आरंभ सामर्थ्याध ब्रुबैट नहीं हुआ अर्थ रूप में नहीं तो स्थानीय वक्तों ने ब्रू धातु है और हलादी पीत है अथ तो भी वहाँ ईट नहीं होगा ईट होगा तो आहस्थ सूत्र व्यर्थ हो जाएगा अभी ब्रू धातु तीप आया तीप है ब्रू धातु के आगे हलादी पीत पर हो तो ईट होगा किस सूत्र से ईट है आद्य अंत के तो ई तो होने पर हो ब्रू को गुण होगा किस सूत्र से सार्वधातु पर आधातु के सार्वधातु कौन है सार्वधातु किस किसुद से हाँ ईट होने के बाद गुना होने पर क्या दे सऊ को ओ फिर अब आदेश हो क्या रू बनेगा ब्रबीति क्या बनेगा ब्रबीति आगे ब्रुतस ब्रुतस होने पर ईट होगा ब्रू बइट सूत्र से नहीं क्यों नहीं? नहीं पीत नहीं, नहीं है, है? नहीं है। हाँ, क्या है पीत नहीं हरा हाँ, दिए राधे पीत नहीं नहीं उनसे गुण के सूत्र से होगा ब्रू अगर तस गुण क्यों नहीं होगा सार्व क्या करेगा गीत बोत उनसे हाँ ब्रू तह क्या बनेगा ब्रू अगर अंति क्या सूत्र लग गया अच्छे सुधार से उभंग हो जाएगा क्या बनेगा ब्रुवंती सिने पर पीते सिर्फ ईट होगा कि सूत्र से गुण होगा अब होगा क्या बनेगा आदेश प्रत्यय तो नहीं लगेगा लगेगा क्या सूत्र हाँ क्या रू बनेगा बुरा बी आगे क्या है प्रत्यय थस क्या क्यों बनेगा ब्रू आगे ब्रू थी पैने पर ब्रू व्हाइट लगेगा गुणवादेश क्या रू बनेगा आगे बस मत से ईट होगा किस सूत्र से नहीं होगा ब्रू ब लगा नहीं, नहीं लगे आधा तो सीट बुला दे क्यों आधा तो नहीं है? हाँ। क्या, क्या? भुरुबा हा? भुरुबा हा? है क्या है किस सूत्र से हाँ क्या रू बने गया ब्रू बिस क्या है रू बोलो पहले आह बोलो आह आह ब्रवीती अभी मिलाकर बनना है आह ब्रवीति आह आह आगे आह अगे आँ। आँ। में है क्या हैं अच्छा आत्मनिपद आत्मनिपद बनेगा आत्मनिपद बने में ब्रु तुणा होगा ईट होगा किस तरह से क्यों नहीं होगा नहीं, ने नहीं, पीत नहीं ईट नहीं नहीं होगा गुना कहीं होगा गुणों का उमंग हो जाएगा क्या बनेगा बुरुआ ते झ को क्या आदेश होगा अत क्या सूत्र हाँ क्या बनेगा हाँ बोलो क्या बना अभी ब्रु Again, भुरु भुरु शे, थे, थे, भुरु भुरु अगर ब्रू ब्रू हम्म, इ पे कितने स्थान पर हुआ बोलो से क्या मानेगा ब्रुवे, ब्रुवा वही बोल तो ब्रू बहे ब्रू मे अथो देख लगा नहीं।, नहीं क्यों नहीं लगा अथ नहीं में आ नहीं वह में ऊ है वह में बह में अः अरे पते का अ नहीं क्या कहते अदंत अंक नहीं बोलो आ क्यों नहीं वाहे में तो अहे अत्युत अत्योधी क्या करता है यह सार्वधात पर अदंतंग सही हम हाँ। लीट लकार में सूत्रो वच ही वच आदेश हो जाएगा अर्धातु पर रहते वच वचल अभी अभ्यास के व को हलाय शेष होता है व को संप्रशान करना है क्यों सूत्र है लिट अभ्यास उभय शाम उभय शाम क्या है ग्रह दिना, बचिया दिनाम उभय समण सम्प्रसाण बह को हो जाएगा ऊ आगे बगे क्या क्या है वे अतो बुधा लगे गा? क्या रू बनेगा चतुस आने के बाद अतुस किते ते है कित किस सूत्र से तो संप्रसारण किस सूत्र से होगा वह चीसा देना संप्रसारण होने पर हो हो क्या हो जाएगा उकस्म दीर्घ हो जाता है हम हाँ अभ्यास असा बनने लगे ना नहीं क्यों नहीं लगे हैं अशावर नही ठीक है उ चतु उच चतु ऊचुहु आगे उच्र थ है धातु है अनिट है यहाँ थल में क्राधिनियम से ईट प्राप्त होगा निषेध का के सत्र क्या है उपदेश फिर ऋतु भारत से विकल्प सीट होगा ईट पक्ष में क्या बनेगा उ क्या बनेगा उपचिथ अरु वो ईट नहीं होगा तो वाच के चकार को चोह कु कहो क्या बनेगा उबक थबकथ बने उथ आगे ऊच थ नल में दो बनेगा नल तो क्या बनेगा वाच थल में उब, एक उना और एक बना उबक जो उबकथ बना है थ में थी थीते है ना नहीं पीते है ब्रू धातु हे ब्रुव पर हलादी पीते ईट तो से आ तो ब्रुव ईट से ईट होना चाहिए ईट जिस में पीते हैं वहा हलादी है नहीं हलादी है थीत है वचा दिशा हुआ तो ब्रुव ईट लगना चाहिए सार्वत् कहा गया गया कहा क्या सार्वत्थान में तो हो गया स्थानीय सार्वधातु वृत्ति में दिया है? है क्या नहीं दिया है किन्तु सार्वधातु होना चाहिए ये समझना ये जो ब्रुव करता ना ब्रुव परस्य हलाद पित सार्वधातुक से वहां समझना सार्वधातुक से सब ले दो सार्वधातुक ही करेगा इसलिए उभोक्ता में नहीं हुआ नहीं तो में होना चाहिए कोई पूछेगा उपोक्ता में क्यों नहीं हुआ तो ये बताना पड़ेगा यहाँ पित जो है सार्वधातु को सार्वधातुक से इसलिए उपभोक्ता में इतना नहीं हुआ अनुमृत यहाँ मृत्यु में नहीं दिया हलादिपित सार्वधातु को ईट होता है अर्धातु के नहीं होगा इसलिए उपभोक्ता में ईट नहीं हुआ रूप बोलो आत्मनिपद में ऊंचे बोलो उचा भाई किसने बोला हाँ उचा भाई बने गया बोलो फिर ऊंचे क्या बोला ऊँचा भाई ऊँची भाई लूट लकार में ब्रु वो से आदेश होगा आध्यात्मता से वक्ता बन जाए बोलो वक्तासे। वक्तादे, वक्तादे, वक्तादे, ए, ए, ए, में सब किसने बोला वाला बक्ता बीच में बराबर किसने बोला फिर बोलो वक्ता से रेट लकार में वच आदेश आर्ध धातु के वचन से क्या बनेगा आदिपत हो जाएगा चो जाए आदेश पत्र हो जाएगा व क्षति बोलो आत में उत्तम पुरुष में कोई सूत्र लगा क्या विशेष दिवोचन वोचन में अत तो दीर्घ है परिश्रम तो नहीं लगा कहाँ लगा कहाँ लगा उत्तम उत्तमपुरुष कहाँ तीन स्थान में लगा कैसे तो लगा हाँ क्या रूप बनेगा परिश्रमदी में नहीं। क्या बनेगा हाँ बख्शा बख्शी से कहा बख्शा वह अब क्या बोलते बक्शी से करके क्या रूप बनेगा बख्श हमी हाँ अभी तो बताया सब बोलो परस में रूप क्या बनेगा वक्षति उत्तम प्रश्न क्या बना हाँ, अभी लोट लि बना था हो अभी बनेगा ब्रबी में आगे ब्रूताम ब्रुवंतु ब्रु आगे ब्रूही ब्रुही ब्रु यहा ईट होगा ना नहीं ब्रु क्या ने हो ना नहीं क्यों नहीं होगा आप अब उनसे पीते नहीं पीते क्या बनेगा ब्रुहि हाँ, देखो ब्रु अगर ब्रू ही आठ आगाम क्या होने क्या गुण हो जाएगा अबादेश क्या बनेगा ब्रवाणी विसर्ग गया भ्रा� ना नहीं कहा गया हम फिर बोल रोप्रबी तू पद में ब्रूताम बनेगा ब्रूतामता होता है ए टीता पद नाम टेरे ऐ आटी बने गया ब्रू अग्रे अई गुना गुण अबादेश क्या मानेगा ब्रभ आगे ब्रावा ब्रावा फिर बोलो ब्रूताम लंगलकार में परसमद में अट ब्रू तीप ईट होगा ब्रुबइट गुणावाद ऐसा करो क्या रूप बनेगा थी ता माने पर इटोगा उबं। होगा क्या रू बनेगा अब्रुताम आगे अब्रुवन उभंग होगा क्या है संदेह ब्रु ब्रू वगैरह अन है अब्रुवन आगे उत्तम मध्यम पुष्प में अब्रवी ही आगे अब्रुतम अब्रुत में पम हो जाएगा गुना क्या बने याब्रब्रुव अब बोलो अब्रबी आत्नपति में अब्रुत बोलो हा अजाति पर उंग बाकी मिला देना है बोलो फिर अब्रूत पुस्ता बंद करो परम लेकर देखा पहले लंग, लंग। लिख लिया बैठी रहते क्यों ना? चल जाएगा ऐसा बोलो परश्रम तो बोलो सब अब्रवीत अब्रुताम अब्रू बम बोला अब्रब्रूब अब्रूम आत में अब्रूत मिधिलिंग में ब्रू यासे यास की सकालू पोजेगा लिंग स्थल उप अनंत क्यारो बनेगा से कुछ नहीं ब्रुयात -その, you know. बोलो सकार पूरा आलोप हो जाता है सब नहीं बोला कितने लोगों ने लोग बोला बोलो ब्रुयात शूट होगा आत्निपद में लिंग सलोपन तेल हो जाएगा और उभंग हो जाएगा क्या बनेगा ब्रुवी तो बोलो आशनी में बचाद हो जाएगा अर्ध धातु के तो बोलो संप्रसारण हो जाएगा बची सपी जाती आशिली आत्मपति बच आदेश हो जाएगा बच सिय तो सुटते तो शिवटी के सकार लोप होगा कि सूत्र से नहीं होगा आधातु के को रो कुछ वक्षिष्ट बनेगा संप्रसारण होगा ना नहीं शिव टीते हैं गीते हैं गीते भी नहीं हाँ तो वक्षिष्ट बनेगा बोलो वक्षी ए, क्षे वोंग लकार में सूत्र लग गया अशत्य वक्ति ख्या भ्योंग चिल्ले को अंग हो जाएगा अंग होने पर सूत्र लगेगा बच्चो ऊम हाँ बच्चो उम होगा अंगी पर अंग पर तो आगम होगा उम होने से उ व मितोचन पर हो जाएगा अंत्यो अंत्यो जो कौन है व में अगर उ गुणा हो जाएगा च में अंग मिल जाएगा अब उ बन जाएगा क्या बनेगा बोलो अबोचत नही बचीस रुपये आजादी नाम कि अंग गीत है संप्रसारण नहीं होगा की गीत कीत तो संप्रसारण बोलो आत्मा पता अबोच होगा बन जाएगा जाएगा आदेश हो बोलो फिर बोलो आता तामी किसने गलत बोला ये परसों में देना पहले आतंकी तलाकर बोला था बोलो अवक्षत तो कितने साल लगा नहीं लगा आते बोलो अब क्षेत्र आगे देखो गणेश चर्कितमच चर्कित यंगलुगंत संज्ञा तदादो बोध्यम तादादो ये गण पाठ के अंतर्गत तो कोई सूत्र है तो उसको कहते हैं गणसूत्र अदादि के गणे है आदि प्रभुतिभा जो अदादि गण दिया उस बीच में एक सूत्र आ चर्कितमच चर्कित एक नाम है प्राचीन संज्ञा है यंगलुगं की संज्ञा ऐसे चर्करी तो रूप नहीं बनता है किन्तु ऐसे संज्ञा है तो अदादि में आ गया तो यंग लोग तो जो बनाएंगे वहाँ अधिप्रभुति व सपह लुक हो जाएगा अदादि में होने से इतने काम है एक में आ गया गण पाठ में आया ऐसे में कितने सूत्र आ जाए सूत्र किसको याद है छह सूत्र एक दो तीन और बोलो अफसोर से बोलो ना आहना ना आहो बच बोलो और क्या करूं? है कहो अंग ओम कौन बोलो क्या विसर्ग नहीं।, नहीं देखो पुस्ता देखो तो नहीं करते क्या ओम नेता